महाभारत सभा सभापर्व एकोनविंशोध्याय चंड कौशिक मुनि के द्वारा जलासंध का भविष्य कथन तथा पिता के द्वारा उसका राज्याभिषेक करके वन में जाना कृष्ण वाच काल से पुनरव महातपाह मगधेशोपच क्राम भगवान चंड कौशिक कृष्ण कहते हैं राजन कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंद्र कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए तस् आगमन संघिष्ट साम सपुर सरह सभार्य सपुत्रेण न निर्जगाम बृहद उसके आगमन से राजा बृहद को बड़ी प्रसन्नता हुई वे मंत्री अग्रगामी सेवक रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए पदमार्घ्याचमीय अर्चया अर्चयामास भारत स निपो राज्य तस्मै पुत्र तस्मेदयत भारत पाद्य अर्घ और आचमनी आदि के द्वारा राजा ने महर्षि का पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया प्रतिगृह चा पूजा पार्थिवाद भगवान ऋ गधम राजेनात्मान सर्वे तन्मया ज्ञात राज्य चक्षुषा पुत्रस्तों राजेन्द्र जा महाराज राजा की ओर से प्राप्त हुई उस पूजा को स्वीकार करके ऐश्वर्यशाली महर्षि ने मगध नरश को संबोधित करके प्रसन्न चित्त से कहा राजन दरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी है राजेंद्र अब यह सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा अश रूपम च सत्यम चलमूर्जित चे श्रिया समुदित पुत्र स्तवन संशय इसमें रूप सत्य, बल और ओजस का विशेष आविर्भाव होगा इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा प्रापय्यति तत्क विक्रमेण सामता अस वीर्यतो वीर्जा से पार्थिवा पत तो वैन तेजस गतिम्य विनाश मुपया पीपंथिन्न यम युक्त होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे देविपे विशिष्टान शस्त्रान्यस्त मही पते नुजम जन शि गिरे जैसे नदी का वेग किसी पर्वत को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता उसी प्रकार देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे सर्वमूर्धाभिषिकता मूर्धे ज्वल प्रभा हरोय सर्वेशा साम ज्योतिषाम्यो भास्कर जिनके मस्तक पर राज्याभिषेक हुआ है उन सभी राजाओं के ऊपर रहकर यह अपने तेज से प्रकाशित होता रहेगा जैसे सूर्य समस्त ग्रह नक्षत्रों की कांति हर लेते हैं उसी प्रकार यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा ए नमा साध्य राजान समृद्ध बलवाहना विनाश मुपयास्य सलभायु पापक जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार सेना और सवारियों से भरे पूरे समृद्धशाली लेते ही नष्ट हो जाएंगे समुद्रता सर्वराज्याम ग्रहीष्य समस्त राजाओं के संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जलवासी नदियों को अपने में मिला लेता है ऐस धार्यता सम्यक चातुर्वर्णम महाबल शुभाव स्फिताम सर्वस्य धरा धराम यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति धारण करेगा इन्हें आश्रय देगा ठीक वैसे ही जैसे सभी प्रकार के धान्यों को धारण करने वाली समृद्ध सालनी पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है अश्ञावशा सर्वे भवश्यंते नूतात्म भूत वायोरी व जैसे सब देहधारी समस्त प्राणियों के आत्मा रूप वायुदेव के अधीन होते हैं उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे ए महादेव त्रिपुरा स्वती बल साक्षा क्षतिमागध यह मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और त्रिपुर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले सर्व दुख महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा एवं नृपम बृहदिह सत्यसूदन नरेश ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहदत्थ को विदा कर दिया प्रवेश नगरी चापे ज्ञाति संबंधभ अभिषिच्य जरास मगधाधिस्ता बृहद्रथो नरपति पर मऊ अभिषि जरासधे तदा बृहद्रथ दानुगतस्तपो वनचरो भवतः राजधानी ने राजधानी में प्रवेश करके अपने जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगर नरे भद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज भद्रत अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए ततो वनस्थे पितरे मात्रोपते जरासंदेण पार्थिवा पार्थिवान करो महाराज दोनों माताओं और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासन्ध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया वै सम्पायच अथ दीर्घस कालस्य से तपोवन चरो नृप्य स्वर्गम गपस्त बृहद वह संपाण कहते हैं जन्मे जय तदन दीर्घ तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहदत्त अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए जरासंधोपिन पते यथोक्तम कौशिक वर प्रधानम अखिलम प्राप्य राज्यम अपालयत इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा ने ते न तदा कंस मही जातो वैवर वर निर्बंध कृष्णेन सह तस्वी वसुदेवनंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया भ्रम ये ता येन जेन भारत गदा क्षिप्ता बलवता मागधेन तिष्ठतो मधुराया वै तिष्ठतो मथुरायां वै कृष्ण सद्भुतकर्मण जो जन सापपात गदा गदाशुभा भारत उसी वैर के कारण बलवा मगधराज ने अपनी गदा निन्बानब्बे बार घुमाकर गिरिब्रत से मथुरा की ओर फेंकी उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्रीकृष्ण मथुरा में ही रहते थे वह उत्तम गदा निन्यानवे योजन दूर मथुरा में जाकर गिरी दृष्टि पौरह सदा सम्यक गदा च निवेदिता गदावसानम त्यातम मथुरा या समीपत पूर्ववासियों ने उसे देख कर उसकी सूचना भगवान श्रीकृष्ण को दी मथुरा के समीप का वह स्थान जहां गदा गिरी थी गदा वसान के नाम से विख्यात हुआ तस्यास्ताम हंस निम्भ काम वशस्त्र निधनाव मंत्रे मति मताम श्रेष्ठौ नीतिशास्त्रे विशारदरासंध को सलाह देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीतिशास्त्र में निपुण दो मंत्री थे जो हंस और डिम्ब के नाम से विख्यात थे वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे यौ तो मयाते कथित हो पुर्वे व महाबली त्रयानाम लोका नाम पर्याप्ता इतमे मति उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने तुम्हें पहले ही दे दिया है मेरा ऐसा विश्वास है जरा और वे तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे एवं तथा वीर बलभि कुकुरांधक वैष्णभेश महाराज नीत हेतुरुपेक्षित वीरवर महाराज इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए ही उस समय बलवान कुकुर अंधक और विष्णुवंश के योद्धाओं ने जरा की उपेक्षा कर दी इति श्री महाभारते सदास पर्वी राजसूयारंभपर्वड़ी जरासंध प्रशंसायां एक अध्यायः इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसुयारंभ पर्व में जरासंध प्रशंसा विषयक उन्नीसवा अध्याय पूरा हुआ